साथियों इंकलाब जिंदाबाद सरकार में आपका स्वागत करता हूँ मैं पवन शहीद आजम भगत सिंह के लेखों और उनसे जुड़े अन्य कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह ने जेल में ये लेख 5 छह अक्टूबर 1930 को लिखा था ये पहली बार लाहौर में प्रकाशित अंग्रेजी पत्र द पीपुल के सत्ताईस सितम्बर उन्नीस के अंक में प्रकाशित हुआ था इस महत्वपूर्ण लेख में भगत सिंह ने सृष्टि के विकास और गति की भौतिकवादी समझ पेश करते हुए उसके पीछे किसी मानवेतर ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व की परिकल्पना को अत्यंत तार्किक ढंग से निराधार सिद्ध किया है इसे इस पर्चे के साथ हमने लिया है पुस्तक भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज से, जिसे राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित किया है तो इसे सुनिए और अधिक ऐसी अधिक लोगो को शेयर भी कीजिए नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ मेरे कुछ दोस्त इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत ऐसी ज्यादा आगे जा रहा हूँ और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है मैं ऐसी कोई शेखी नहीं बघाड़ता की मैं मानवीय कमजोरियों ऐसी बहुत ऊपर हूँ मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता ये कमजोरी मेरे अंदर भी है अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है अपने कॉमरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बटुकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे कई मौकों पर स्वेच्छाचारी कहकर मेरी निंदा भी की गई कुछ दोस्तों को शिकायत है और गंभीर रूप से है की मैं अन ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ ये बात कुछ हद तक सही है इससे मैं इनकार नहीं करता इसे अहंकार कहा जा सकता है ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसे घमंड नहीं कहा जा सकता घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया अथवा इस विषय का खूब सावधानी ऐसी अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया मैं यह समझने में पूरी तरह से असफल हूँ की अनुचित गर्व या वृथाभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है किसी महान व्यक्ति की महानता को मैं मान्यता न दूं, ये तभी हो सकता है जब मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त हो गया हो जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूं, या मेरे अंदर वे गुण नहीं हैं, जो इसके लिए आवश्यक है यहाँ तक तो समझ में आता है लेकिन ये कैसे हो सकता है की एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे दो ही रास्ते सम्भव है या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या वो स्वयं को ही ईश्वर माना शुरू कर दे इन दोनों ही अवस्थाओं में वो सच्चा नास्तिक तो नहीं ही बन सकता मैं तो उस सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ ये अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया मैं न तो एक प्रतिद्वंदी हूँ न ही एक अवतार और न ही स्वयं परमात्मा इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षडयंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला शायद उस कारण मैं वृथाभिमानी हो गया हूँ मेरा नास्तिकतावाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था कम ऐसी कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोच सकता जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों का चहता था तथा कुछ अन्य को अच्छा नहीं लगता था पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा अहंकार जैसी भावना में फंसने का मौका मुझे मिला ही नहीं मैं तो एक बहुत लज्जालू स्वभाव का लड़का था जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ एक रूढ़िवादी आर्य समाजी है एक आर्य समाजी और कुछ भी हो नास्तिक नहीं होता अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने डी स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे एक साल उसके छात्रावास में रहा वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था उन दोनों में पूरा भक्त था बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादता का प्रश्न है वो एक उदारवादी व्यक्ति हैं। उन्हीं शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के धेय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली किन्तु वे नास्तिक नहीं है उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे इस प्रकार ऐसी मेरा पालन पोषण हुआ असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारता पूर्वक सोचना विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया पर अभी भी मैं पक्का अस्तित्व था उस समय तक मैं अपने लंबे बाल लगता था यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मो की पौराणिकता पर और सिद्धांतों में विश्वास न हो सका था किन्तु मेरी ईश्वर के अस्तित्व आरोप दृढ़ निष्ठा थी बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी ऐसी जुड़ा वहाँ जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ वे तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस ही नहीं कर सकते थे ईश्वर के बारे में मेरे हठपपूर्वक पूछने पर वो कहते थे जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो यह नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है दूसरे नेता जिनके में संपर्क में आया पक्के श्रद्धालु आदरणीय कॉम्रेड सचेंद्र सान्याल आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं उनकी पुस्तक बंदी जीवन ईश्वर की महिमा का जोर जोर से गान है उन्होंने उसमें ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के पुष्प रहस्यात्मक वेदांत के कारण बरसाए हैं। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो द रिवोल्यूशनरी पर्चा बांटा गया था वो उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है उसमें सर्वशक्तिमान और उसकी लीला एवं कार्यो की प्रशंसा की गयी है मेरा ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ था काकोरी के सभी चार शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे रामप्रसाद प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे समाजवाद तथा साम्यवाद में अपने वृहद अध्ययन के बावजूद राजेन्द्र लाहड़ी उपनिषद और गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा ना सके मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था और कहता था दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता अथवा ज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है वो भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया था ये मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में कूंज रही थे विरोधियों द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो अपने मत के पक्ष में तर्क के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया इससे मेरे पुराने विचार व विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली न और अधिक रहस्यवाद न ही अंधविश्वास यथार्थवाद हमारा आधार बना मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला मैंने अराजकतावादी नेता बाकुन को पढ़ा कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को पढ़ा किंतु अधिक लेनिन की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे ये सभी नास्तिक थे बाद में मुझे निर्लम्ब स्वामी की पुस्तक सहज ज्ञान मिली इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान शक्तिमान परमात्मा की बात जिसने ब्रह्मांड का सृजन दिग्दर्शन और संचालन किया एक कोई बकवास है मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया इस विषय आरोप अपने दोस्तों ऐसी बहस की मैं एक घोषित नास्तिक बन चुका था मई उन्नीस में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ रेलवे पुलिस हवालात में मुझे एक महीना काटना पड़ा पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य दे दूं, तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और उसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किए बगैर रिहा कर दिया जायेगा और इनाम भी दिया जायेगा मैं इस प्रस्ताव आरोप हंसा और कहा ये सब बेकार की बातें हैं हम लोगों की भांति विचार रखने वाले लोग अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते एक दिन सुबह सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन ने कहा कि यदि मैंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया तो मुझ पर काकोरी केस ऐसी सम्बन्धित विद्रोह छेड़ने के षडंत्र तथा दशहरा उपद्रो में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने आरोप बाध्य होंगे और ये की उनके पास मुझे सजा दिलाने व फांसी लटकाने के लिए उचित प्रमाण है उसी दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू किया पर मैं अब एक नास्तिक था मैं स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दम भरता हूँ या ऐसे कठिन समय में भी मैं उन सिद्धांतों आरोप अडिग रह सकता हूँ बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया की कि कि किसी भी तरह ईश्वर आरोप विश्वास तथा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता नहीं मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं की यह असली परीक्षा थी और मैं सफल रहा अब मैं एक पक्का अविश्वासी था और तब से लगातार हूँ इस परीक्षण पर खड़ा उतरना आसान काम नहीं था विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है यहाँ तक कि उन्हें सुखकर बना देता है। ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल सकता है उसके बिना मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है तूफान और झंझावातों के बीच अपने पैरों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाव बनकर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता यदि ऐसा करता है तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वर कोई अन्य शक्ति भी है आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है निर्णय का पूरा पूरा पता है एक सप्ताह के अंदर ही यह घोषित हो जाएगा की मैं अपना जीवन एक धेय आरोप न्यूछावर करने जा रहा हूँ इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांवना हो सकती है ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की आशा कर सकता है एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की तथा अपने कष्टों और बलिदानों के लिए पुरस्कार की कल्पना कर सकता है किन्तु मैं क्या आशा करूँ मैं जानता हूँ जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे सतर्कता हटेगा वो पूर्ण विराम होगा वो अंतिम क्षण होगा मैं या मेरी आत्मा सब वही समाप्त हो जाएगी आगे कुछ न रहेगा एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी जिसकी कोई ऐसी गौरवशाली परिणति नहीं है अपने में स्वयं एक पुरस्कार होगी यदि मुझमें इस दृष्टि से देखने का साहस हो बिना किसी स्वार्थ के यहाँ या यहाँ के बाद मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के अध्यय पर समर्पित कर दिया है क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता था जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे जो अपने जीवन को मनुष्य की सेवा और पीड़ित मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित ही नहीं कर सकते उसी दिन मुक्त के युग का आरम्भ होगा वे शोषकों उत्पीड़कों और अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्प्रेरित होंगे इसलिए नहीं कि उन्हें राजा बनना है या कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना है यहाँ या अगले जन्म में या मरणोपरांत स्वर्ग में उन्हें तो मानवता की गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंकने और मुक्ति एवं शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा क्या वे उस रास्ते आरोप चलेंगे जो उनके अपने लिए खतरनाक किन्तु उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र कल्पनीय रास्ता है क्या इस महान धेय के प्रति उनके गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा कौन इस प्रकार के घृणित विशेषण बोलने का साहस करेगा या तो वह मूर्ख है या धोर्त हमें चाहिए कि उसे क्षमा कर दें, क्योंकि वह उस हृदय में उद्वलित उच्च विचारों भावनाओं आवेगों तथा उनकी गहराई को महसूस नहीं कर सकता उसका हृदय मांस के एक टुकड़े की तरह मत है उसकी आँखों आरोप अन्य स्वार्थों की छाया पड़ने ऐसी वे कमजोर हो गयी है स्वयं पर भरोसा रखने के गुण को सदैव अहंकार की संज्ञा दी जा सकती है ये दुखपूर्ण पूर्ण और कष्टप्रद हैचारा ही क्या है आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दोनों अनिवार्य गुण हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा के प्रति विश्वास बना लिया था अतः कोई भी व्यक्ति जो उस विश्वास को सत्यता और उस परम आत्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे उसको विधर्मी विश्वासघाती कहा जाएगा यदि उसके तर्क इतने अकारट हैं कि उनका खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता और उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता तो उसकी यह कहकर निंदा की जाएगी कि वह वृथाभिमानी है यह मेरा अहंकार नहीं था जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया मेरे तर्क का तरीका संतोष सिद्ध होता है या नहीं इसका निर्णय मेरे पाठकों को करना है मुझे नहीं मैं जानता हूँ की ईश्वर आरोप विश्वास ने आज मेरा जीवन आसान और बोझ हल्का कर दिया होता उस पर मेरे अविश्वास ने सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया है थोड़ा सा रहस्यवाद इसे कवित्व में बना सकता था किंतु तो मेरे भाग्य को किसी उन्माद का सहारा नहीं चाहिए मैं यथार्थवादी हूँ मैं अंत प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ इस उद्देश्य में मैं सदैव सफल नहीं हुआ हूँ प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है सफलता तो संयोग तथा वातावरण आरोप निर्भर होती है कोई भी मनुष्य जिसमें तनेक भी विवेक शक्ति है वो अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा, जहां सीधा प्रमाण नहीं है वहां दर्शन शास्त्र का महत्व है जब हमारे पूर्वजों ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को इसके भूत वर्तमान और भविष्य को इसके क्यों और कहां से को समझने का प्रयास किया तो सीधे परिणामों के कठिन अभाव में हर व्यक्ति ने इन प्रश्नों को अपने ढंग ऐसी हल किया यही कारण है की विभिन्न धार्मिक मतों में हमको इतना अंतर मिलता है जो कभी कभी वैमनस्य तथा झगड़े का रूप ले लेता है न केवल पूर्व और पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है बल्कि प्रत्येक गोलार्ध के अपने विभिन्न मतों में आपस में अंतर है पूर्व के धर्मों में इस्लाम तथा हिंदू धर्म में जरा भी अनुरूपता नहीं है भारत में ही बौद्ध तथा जैन धर्म उस ब्राह्मण वाद से बहुत अलग है जिसमे स्वयं आर्य समाज व सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं पुराने समय का एक स्वतंत्र विचारक चारवाक है उसने ईश्वर को पुराने समय में ही चुनौती दी थी हर व्यक्ति अपने को सही मानता है दुर्भाग्य की बात है कि बजाय पुराने विचारको के अनुभवों तथा विचारों को अज्ञानता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनाने के हम आलसियों की तरह हो चुके हैं उनके कथन में संशयहीन विश्वास की चीख पुकार करते रहते हैं और इस प्रकार मानवता के विकास को जड़ बनाने के दोषी भी सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है ये मस्तिष्क को मूड और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है जो मनुष्य अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है उसे समस्त प्राचीन रूढ़िगत विश्वासों को चुनौती देनी होगी प्रचलित मतों को तर्क की कसौटी पर कसना हो यदि वे तर्क का प्रहार न सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेगा तब नए दर्शन की स्थापना के लिए उनको पूरा धराशायी करके जगह साफ करना और पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग करके पुनर्निर्माण करना होगा मैं प्राचीन विश्वासों के ठोस पन प्रश्न करने के संबंध में आश्वस्त हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन परमात्मा का जो प्रकृति की गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करता है कोई अस्तित्व नहीं है हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और समस्त प्रगतिशील आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मानते हैं इसको दिशा देने के पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है यही हमारा दर्शन है हम आस्तिको ऐसी कुछ प्रश्न भी करना चाहते है यदि आपका विश्वास है की एक सर्वशक्तिमान सर्व, सर्व और सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की तो कृपा करके मुझे ये बताएं कि उसने ये रचना क्यों की कष्टों और संतापों से पूरी दुनिया असंख्य दुखों के शास्वत अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह संतुष्ट नहीं है कृपया ये न कहें कि यही उसका नियम है यदि वो किसी नियम से बंधा है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है वो भी हमारी ही तरह नियमों का दास है कृपया करके ये भी न कहे की ये उसका मनोरंजन है नीरो ने, ने बस एक रोम जलाया था उसने बहुत थोड़ी संख्या में लोगों की हत्या की थी उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया था अपने मनोरंजन के लिए और उसका इतिहास में क्या स्थान है उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं सभी विशैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं पन्ने उसके निंदा के वाक्यो ऐसी काले पुते हुए है भर्सनाएँ की जाती है नीरो एक हृदयहीन निर्दयी दुष्ट एक चंगेज खाने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जाने ले ली और आज हम उसके नाम ऐसी घृणा करते हैं तब किस प्रकार तुम अपने ईश्वर को न्यायचित ठहराते हो उस शाश्वत नीरो को जो हर दिन हर घंटे और हर मिनट असंख्य दुख देता रहे और अभी भी दे रहा है फिर तुम कैसे उसके दुष्परिणामों का पक्ष लेने की सोचते हो जो चंगेज खान से प्रत्येक क्षण अधिक है क्या ये सब बाद में इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है ठीक है तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर पर घाव करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में मुलायम और आरामदायक मरहम लगाएगा ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापक कहा तक उचित करते थे कि एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो कि यदि वो उससे जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी इसीलिए मैं पूछता हूँ की उस चेतन परम ने इस विश्व और उसमे मनुष्य की रचना क्यों की आनंद लुटने के लिए तब उसमे और निरों में क्या फर्क है तुम मुसलमानों और ईसाइयों तुम तो पूर्वजों में विश्वास नहीं करते तुम तो हिंदुओं की तरह तर्क पेश नहीं करते कि प्रत्यक्षता निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है मैं तुमसे पूछता हूँ कि उस सर्व ने विश्व की उत्पत्ति के लिए छह दिन तक क्यों परिश्रम किया और प्रत्येक दिन वो क्यूँ कहता रहा की सब ठीक है बुलाओ उसे आज उसे पिछला इतिहास दिखाओ उसे आज की परिस्थितियों का अध्ययन करने दो हम देखेंगे क्या वो कहने का साहस करता है की सब ठीक है कारावासी काल कोठरियों ऐसी लेकर झोपड़ियों की बस्तियों तक भूख से तड़पते लाखों इंसानों से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक निरुत्साह से देख रहे हैं तथा उस मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी सहज ज्ञान है भय ऐसी शहर उठेगा और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने की बजाय समुद्र में फेंक देना बेहतर समझने ऐसी लेकर राजाओं के उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है उसको ये सब देखने दो और फिर कहे सब कुछ ठीक है क्यों और कहा ठीक है ये मेरा प्रश्न है तुम चुप हो ठीक है तुम्हें तो आगे चलता हूँ और तुम हिंदुओं तुम कहते हो कि आज जो कष्ट भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म के पापी हैं, और आज की उत्पीड़क पिछले जन्मो के साधु पुरुष अता हुए सत्ता का आनंद लूट रहे मुझे यह मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल कर देने की काफी ताकत है न्याय शास्त्र के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल तीन कारणों से उचित ठहराया जा सकता है वे हैं प्रतिकार भय तथा सुधार आज सभी प्रगतिशील विचारको द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है सुधार करने का सिद्धांत ही केवल आवश्यक है और मानवता की प्रगति के लिए अनिवार्य इसका ध्येय अपराधी को योग्य और शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है किंतु यदि हम मनुष्य को अपराधी मान भी लें, तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की क्या प्रकृति है तुम कहते हो वो उन्हें गाय बिल्ली पेड़ जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है तुम ऐसे चौरासी लाख दंडो को गिनाते हो मैं पूछता हूँ मनुष्य आरोप इनका सुधारक के रूप में क्या असर है तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो यह कहते हैं कि वो किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में गधा के रूप में पैदा हुए थे एक भी नहीं अपने पुरानों से उदाहरण मत देना मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है गरीबी एक अभिशाप है ये एक दंड है मैं पूछता हूँ की दंड प्रक्रिया की कहाँ तक प्रशंसा करे जो अनिवार्यता मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बात करे क्या तुम्हारे ईश्वर ने ये नहीं सोचा था या उसको भी ये सारी बातें मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों के झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी तुम क्या सोचते हो किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहतर के घर पैदा होने पर इंसान का क्या भाग्य होगा क्योंकि वो गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता वो अपने साथियों से तिरस्कृत और परित्यक्त रहता है जो ऊँची जाति में पैदा होने के कारण अपने को ऊँचा समझते है उस तिरस्कृत व्यक्ति का अज्ञान उसी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देता है यदि वो कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा ईश्वर वो स्वयं या समाज के मनुष्य और उन लोगों के दन के बारे में क्या होगा जिन्हें दम्भी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा तथा जिनको तुम्हारे ज्ञान की पवित्र पुस्तकों वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा सहन करने की सजा भुगतनी पड़ी थी यदि वो कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उनका प्रहार कौन सहेगा मेरे प्रिय दोस्तों ये सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं, ये अपनी हुई शक्ति, पूंजी तथा उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं अप्टान ने लिखा था कि मनुष्य को बस अमरत्व में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति लूट लो वो बगैर बड़बड़ाए इस काम में तुम्हारी सहायता करेगा धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल फांसी कोड़े और ये सिद्धांत उपस्थित हैं मैं पूछता हूं तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वो कोई पाप या अपराध कर रहा होता है ये तो वो बहुत आसानी से कर सकता था उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं की लड़ने की उग्रता को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता आरोप पड़ने वाली विपत्तियों ऐसी उसे बचाया उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों नहीं पैदा की वो क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में ये परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपना व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दें और इस प्रकार केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरण समस्त मानव समाज को पूंजीवादी बेड़ियों से मुक्त करे आप समाजवाद की व्यवहारिकता पर तर्क करना चाहते है मैं इसे आपके सर्वशक्ति पर छोड़ देता हूँ की वो इसे लागू करे जहाँ तक सामान्य भलाई की बात है लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं वे इसके व्यवहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं तो परमात्मा को आने दो और वो इस चीज़ को सही तरीके से कर दे अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है वे हमको अपने प्रभुत्व में ईश्वर की मदद से नहीं रखे हैं, बल्कि बंदूकों राइफलों बम और गोलियों पुलिस और सेना के सहारे रखे हैं। यह है ये हमारी उदासीनता है की वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण पूर्ण शोषण सफलता पूर्वक कर रहे हैं कहाँ है ईश्वर कहा क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है एक नीरो एक चंगेज खान उसका नाश हो क्या तुम तो मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ चार्ल्स डार्विन ने इस विषय आरोप कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है उसे पढ़ो ये एक प्रकृति की घटना है विभिन्न पदार्थों के निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी। कब इतिहास देखो इसी प्रकार की घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर में मानो डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो और इसके बाद सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति के लगातार विरोध और उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा ऐसी हुआ ये इस घटना की संभवतः सबसे सूक्ष्म व्याख्या है तुम्हारा दूसरा तर्क ये हो सकता है की क्यों एक बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा होता है यह उसके पूर्वजन्म में किए गए कार्यों का फल नहीं है जीव विज्ञान वेताओं ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाल लिया है अवश्य ही तुम एक और बचकाना प्रश्न पूछ सकते हो यदि ईश्वर नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे <laughs> मेरा उत्तर सूक्ष्म तथा स्पष्ट है जिस प्रकार वे प्रेतुओ और दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे अंतर केवल इतना है की ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है और दर्शन अत्यंत विकसित इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को है जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते थे तथा उनसे अपनी विशिष्ट स्थिति का अधिकार तथा अनुमोदन चाहते थे सभी धर्म संप्रदाय पंत और ऐसी अन्य संस्थाएं अंत में निर्दयी और शोषक संस्थाओं व्यक्तियों तथा वर्गों की समर्थक हो जाती है राजा के विरुद्ध हर विद्रोह हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है मनुष्य की सीमाओं को पहचानने आरोप उसकी दुर्बलता व दोष को समझने के बाद परीक्षा की घड़ियों में मनुष्य को बहादुरी से सामना करने के लिए उत्साहित करने सभी खतरों को पुरुषत्व के साथ झेलने तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बांधने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना हुई अपने नियमों तथा अभिभावकी उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना एवं चित्रण किया गया जब उसकी उग्रता तथा व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक भय दिखाने वाले के रूप में किया जाता है ताकि कोई मनुष्य समाज के लिए खतरा न बन जाए जब उसके अभिभावक गुणों की व्याख्या होती है तो उसका उपयोग एक पिता माता भाई बहन दोस्त तथा सहायक की तरह किया जाता है जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों द्वारा विश्वासघात तथा त्याग देने से अत्यंत क्लेश में हो तब उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सदा सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को है उसको सहारा देगा तथा वो सर्व है और कुछ भी कर सकता है वास्तव में आदिम काल में ये समाज के लिए उपयोगी था पीड़ा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना उपयोगी होती है लेकिन समाज को इस विश्वास से विरुद्ध लड़ना होगा मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है तथा यथार्थवादी बन जाता है तब उसे श्रद्धा को एक और फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों परेशानियों का पुरुषत्व के साथ सामना करना चाहिए जिनमे परिस्थितियाँ उसे पटक सकती है यही आज मेरी स्थिति है ये मेरा अहंकार नहीं मेरा दोस्त ये मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया अतः मैं भी एक पुरुष की भांति फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ हमें देखना है की मैं कैसे निभा पाता हूँ मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा जब मैंने उसे नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे मैं इसे अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझता हूँ स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूँगा पाठकों और दोस्तों क्या ये अहंकार है अगर है तो इसे मैं स्वीकार करता हूँ तो श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे भगत सिंह का लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ जिसे हमने पुस्तक भगत सिंह और उनके साथियों के संपूर्ण उपलब्ध दस्तावेज से लिया था और जिसे राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने प्रकाशित किया था तो भगत सिंह के लेखों और उन पर आधारित कार्यक्रमों की श्रंखला में आज इतना ही कल फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को इनकलाब जिंदाबाद